एनोशो टॉक दरिया कहे शब्द निर्बाना नंबर नाइन भोले संपति स्वार्थ मूढ़ा परे भवन में अगमय गूढ़ संत निकट फेरी जाही दुराई विषय बारस घेरिलपट अब का सोचही मदही भुलाना से मर से सुखापचिताना मरण काल कोई संगीन सा जब जम मास तक दिने हुआ था माता पिता घरनी घर ठाड़ी देखत प्राण लियो जम काड़ी धनु सब गाढ़ गहिर जो गाढ़े छूटे उमाल जहा लगी भांडे भवन भया बन बाहर डेरा रो वही सब मिलियान घेरा खाट उठाई ंध धरी लीना बाहर जाई अग्नि जो दीना जरी गई खलरी भस्म युडाना सोच चारी दिन किने हो गया न री धंधे लपटाना प्राणी बिस्री गया ओ नाम निशानी खर्च हो खाह दया करो प्राणी ऐसे बूढ़े बहुत अभिमानी सत गुरु शब्द साच ये मानी कह दरिया करू भगवती बखानी भोली भरमयी मूल गवावे सनना म कहाँ फिर पावे धन सम्पति हाथी अरु घोरा मरण संगजा हिन तोरा मा तो पिता सुतबंध नारी ये सब पावर तो ही बेसरी दरिया कहे शब्द निर्वाण निर्वाण का अर्थ है मृत्यु महामृत्यु ऐसी मृत्यु जिसके पार फिर लौटना न हो साधारण मृत्यु तो बस देह की मृत्यु है चित्त की यात्रा जारी रहेगी जिस चित्त ने इस देह को पकड़ा है वही चित्त नई देह पकड़ लेगा वासना जब तक है आते ही रहना होगा नए नए गर्भों में नए नए रूपों में और ये यात्रा आने और जाने की बड़ी व्यर्थ यात्रा है हाथ कुछ भी लगता नहीं दौड़ धूप बहुत आपदा भी बहुत मंजिल कोई हाथ आती नहीं निर्वाण का अर्थ है मरने की ऐसी कला कि फिर जन्म ना हो और मरने की ऐसी कला उस जोड़ देती है जो अमृत है निर्वाण शब्द अनूठा है एक तरफ निर्वाण का अर्थ है महामृत्यु और दूसरी तरफ निर्वाण का अर्थ है महाजीवन शाश्वत जीवन साधारण मृत्यु से साधारण जन्म मिलता है असाधारण मृत्यु से असाधारण जन्म मिलता है साधारण मृत्यु से फिर किसी देह के गर्भ में प्रवेश है असाधारण मृत्यु से परमात्मा के गर्भ में प्रवेश हो जाता है दरिया कहे शब्द निर्वाण दरिया की पूरी शिक्षा और एक दरिया की क्यों उन सब सबकी जिन्होंने जाना है उन सब दरियाओं की उन सब महासागरों की जिन्होंने विराट को पहचाना है एक ही देखना है कि ऐसे मरो कि फिर जन्म ना हो ऐसे मरो कि फिर महाजीवन हो क्षण भंगुर के पीछे क्या दौड़ना जब शाश्वत पाने का तुम्हारा अधिकार है कंकड़ पत्थर क्या बीनना जब सारे अस्तित्व की संपदा तुम्हारी है छोटी सी देह में क्या सीमित होना जब आकाश से भी तुम बड़े हो जब ब्रह्म होने का उपाय हो जब स्वयं भगवत्ता को पाने का उपाय हो तब क्यों छोटे छोटे खिलौनों में जीवन गमाना? निर्वाण को जिसने समझा उसने सब समझ लिया निर्वाण सारे जीवन का सार निचोड़ है जिसे हजारों हजारों फूलों से इत्र निचोड़ा जाता है ऐसे हजारों हजारों अनुभवियों ने अपनी समाधि का जो निचोड़ है उसे निर्वाण कहा है निर्वाण की ये आकांक्षा ये अभीपसा क्यों पैदा होती और तब तुम चकित हो गए ये बात जानकर कि मृत्यु के कारण ही निर्वाण की अभीपसा पैदा होती यदि मृत्यु ना होती तो धर्म ना होता यदि मृत्यु ना होती तो तुम्हें परमात्मा की याद ही ना आती यह तो कांटे हैं जो तुम्हें फूलों की याद दिला देते यह तो मृत्यु है जो तुम्हें सोने नहीं देती और जगाती और जगाती फिर भी कितने कम लोग जाग पाते मृत्यु जैसे तीर के रहते हुए भी कितने हृदय बिंध पाते मृत्यु जैसी महा दुर्घटना तुम्हें चारों तरफ से घेरे फिर भी तुम्हारी नींद नहीं टूटती जरा सोचो अगर मृत्यु होती ही ना तब तो शायद पृथ्वी पर धर्म की भक्ति की पूजा प्रार्थना की ध्यान की योग की परमात्मा की कोई बात ही ना उठती इतनी मृत्यु है फिर भी कितने थोड़े से लोग उस परम रस को उपलब्ध होते प्रत्येक को पता है कि मिट जाना है लेकिन फिर भी बात कुछ बैठती नहीं रोज तुम मौत को घटते देखते हो आज कोई मरा कल कोई मरा रोज अर्थी उठती है। रोज मरघट पर किसी की चिता जलती है। फिर भी तुम्हें यह बात याद नहीं आती कि मुझे भी मरना है कि मेरी मौत भी करीब चली आ रही कि आज नहीं कल कल नहीं परसों ऐसी ही अर्थी पर मैं भी सवार हो जाऊंगा ऐसी ही चिता मेरी जलेगी ऐसी ही देह राख हो जाएगी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी काश तुम्हें यह याद आ जाए काश यह तीर तुम्हारे हृदय में प्रगाढ़ता से चुभ जाए ऐसा चुभे कि इसकी चुभन 24 घंटे बनी रहे तो ही तुम्हारे जीवन में वह महाक्रांति हो सकती है जिसका नाम निर्वाण है तो ही तुम्हारे जीवन में वह प्रभात हो सकता है जिसका नाम परमात्मा है तो ही तुम्हारे जीवन में अंधेरी रात कटे उजाला हो तो ही दिया जले और तो ही तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा हो गीत जगे उत्सव हो अभी भी तुम गाते हो अभी भी तुम उत्सव मनाते हो कभी दिवाली पे दिए जला लेते हो मगर वे सब दिए बाहर कभी होली पर रंग भी फेंक लेते हो मगर भीतर बिल्कुल बेरंग हो तुम कभी शादी विवाह में सहनाई भी बजती है मगर बस बाहर बाहर भीतर का विवाह कब रचाओगे भीतर की भावर कब डालोगे कि बजे सहनाई शाश्वत की कि संगीत जन में सनातन का कि ऐसे बांसुरी के स्वर पैदा हों जो फिर मिटते नहीं अभी जीवन कहां जिसके लिए मैं गीत गाता हूं अभी ब्रज विथियां सुनी अभी सुना पड़ा मधुबन अभी झुलसे लता तरुगण अभी उजड़ा पड़ा उपवन अभी सावन कहा जिसके लिए बन मेघ छाता हूं कहा मधु से भरी प्याली कहां उमड़ा हुआ यौवन कहां अरमान में आंधी कहां तूफान में जीवन अभी मधुर कहां दिन रात पथजर ही मनाता हूं न पत्थर में कहीं पारस न शक्ति चुंबक में कहां लौ में जलन बाकी? कहां है स्नेह दीपक में दिवाली भी कहां? जिसके लिए तनमन जलाता हूं कहा है क्षोभ झरनों में कहा सागर में अकुलहट कहा सरिता में विवहलता लिए अभिसार की आहट कहा संगम अभी अविराम प्यासा छटपटाता आता हूं कहा कलियों में है सोखी कहा इस ज्ञान उपलो में कहा सौरभ है सांसों में कहा मकरंद मुकुलों में कहा मधु बन मधु जिसके लिए मैं गुनगुनाता हूं कहां झंकार वीणा में गमक तबलों मृदंगों में अभी नव स्फूर्ति तांडव की समापाई न अंगों में अभी समताल यति गतिहीन ताने ही सुनाता हूं अभी मांगा न तृष्णा ने अगम मधुसिंधु का मंथन अभी बिस्तक पचाने का उठा उर्मे न आंदोलन न जाने अग्नि चुंबन से अभी क्यों जी चुराता हूं अभी केवल सुना है कल्पतरु होता है नंदन में अभी लाया कहा हूं कामधेनु जक के आंगन में अभी तो शून्य में ही दूध की गंगा बहाता हूं अभी आकुल है काया कल्प करने को मही सारी कहा जीवन अभी तो हो रही जीवन की तैयारी अभी जीवन कहा जिसके लिए मैं गीत गाता हूं जन्म तो हो गया तुम्हारा मगर अभी जीवन कहां जन्म जीवन नहीं और न मृत्यु जीवन का अंत है जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में आबद्ध नहीं जीवन जन्म के भी पहले मृत्यु के भी बाद है। जन्म और मृत्यु जीवन का प्रारंभ और अंत नहीं जन्म और मृत्यु जीवन के मध्य में घटी छोटी छोटी घटनाएं बहुत बार घट चुकी हैं और अगर न जागे तो बहुत बार घटती रहेंगी जागो दरिया कहे शब्द निर्वाण दरिया कह रहा है मैं तुम्हें उस जीवन की झलक देना चाहता हूं जो मिल जाए तो फिर छूटता नहीं मैं तुम्हें उन दिवालियों की तरफ ले चलना चाहता हूं जिनके दिए बुझना जानते नहीं मैं तुम्हें ऐसी होली सिखाऊं कि भीतर रंग ओढ़े कि भीतर गुलाल ओढ़े कि मैं तुम्हें चांदारों का मालिक बना दूं, कि मैं तुम्हें अमृत का धनी बना दूं। अभी तो तुमने जिसे जीवन समझ लिया है धोखा है निपट धोखा है अभी जीवन कहां जिसके लिए मैं गीत गाता हूं अभी सावन कहां जिसके लिए बन मेघ छाता हूं अभी कुछ भी तो नहीं है अभी तो बस तुम मान लेते हो मानो भी ना तो क्या करो समझा लेते हो सांत्वना कर लेते हो जहां सावन का कोई दर्शन नहीं होता वहां भी आंख बंद करके सावन के सपने संजो लेते हो जहां फूल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, वहां आकाश कुसुम निर्मित कर लेते हो अभी तो तुम रेत से तेल निचोड़ने की चेष्टा में संलग्न हो सुन सको दरिया को तो वास्तविक जीवन की शुरुआत हो सकती है और जब सुन लो तो चुप मत बैठना दरिया की बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो और भी बहुत हैं सोए हुए उनको भी जगाना है न खामोश रहना मेरे हम सफीरो जब आवाज दू तुम भी आवाज देना जैसे दरिया तुम्हें जगा रहा है जब तुम्हारी आंख में किरण की थोड़ी झलक आ जाए जब तुम्हारे प्राण में थोड़ी अनुगूंज उठने लगे जागरण की तो तुम भी आवाज देना क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे को जगाने में तुम्हारा जागरण निखरता है साफ होता है उज्ज्वल होता है दूसरे को पुकारने में तुम्हें भी होश आता है दूसरे को समझाने में तुम्हें भी समझ आती है दूसरे को बतलाने चलो तो तुम्हारी उलझने भी सुलझ जाती दूसरे की समस्याओं को हल करो तो तुम्हें अपनी समस्याओं में अंतर्दृष्टि मिल जाती क्योंकि समस्याएं तो वही की वही है तुम्हारी हो कि दूसरों की समस्याओं में कुछ भेद नहीं प्रश्न तो वही है संदेह वही है जीवन के उपद्रव वही है मात्राओं में भेद होगा गुण में कोई भेद नहीं इसलिए अगर थोड़ी भी बात कभी किसी सदगुरु की कान में पड़ जाए तो गुंजाना उसे भीतर भी गुंजाना बाहर भी गुंजाना न खामोश रहना मेरे हम सफीरो जब आवाज दूं तुम भी आवाज देना ये प्यारे शब्द हैं दरिया के ऐसे तो सीधे सादे समझाने जैसा कुछ भी नहीं मगर समझने जैसा बहुत कुछ मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात मगर इतना है कि जंजीर बदल जाती है मर, मर के होता क्या है सिलसिला तो टूटता नहीं सिलसिला टूट जाए तो निर्वाण फिर होता क्या है इतनी बार हम मरते सिर्फ जंजीर बदल जाती एक काराग्रह की कोठरी से दूसरी काराग्रह की कोठरी में प्रवेश हो जाता है इस आशा में कि अब स्वतंत्र हुए अब आकाश हमारा है जल्दी ही वह आशा भी टूट जाती हर बच्चा आशा लेकर पैदा होता है और हर बूढ़ा निराश मरता है हर बच्चा उमंग से भरा आता उत्साह से भरा इतना उत्साह इतनी उमंग कि अब सब हो जाएगा सब जो कभी नहीं हुआ है बच्चे की आंखों में झांको उसे लगता है मिलेगी तृप्ति मिलेगा आनंद मिलेगी विजय बूढ़े की आंखों में झांको सब सपने खंडित हो गए हैं सब भ्रम धूल धूसरित हो गए हैं आंखों में सिर्फ विषाद की धूल जमी रह गई अब कोई आशा नहीं है कोई संभावना नहीं मगर ये बार बार होता है ये बूढ़ा मरेगा फिर नया बच्चा होगा फिर नई आशा उमगेगी फिर बूढ़ा होगा फिर आशा मरेगी मर के टूटा है कहीं सिलसिले कह दे हयात मगर इतना है कि जंजीर बदल जाती मगर कई बार ऐसा होता है कि जंजीर बदलने में भी बड़ी राहत मिलती तुमने अर्थी ले जाते लोगों को देखा मरघट रास्ते में कंधा बदल लेते एक कंधे पर अर्थी रखे रखे थक गया कंधा दूसरे कंधे पर रख लेते वजन तो नहीं कम हो जाता मगर थोड़ी देर को राहत मिल जाती एक धंधे से उब गए दूसरा धंधा कर लेते एक धर्म से उब गए दूसरे धर्म में सम्मिलित हो जाते एक पत्नी से उब गए दूसरा विवाह कर लेते मगर ये सिर्फ जंजीरों का बदलना है इससे कुछ सिलसिला ना टूटेगा इसलिए कुछ श्रृंखला ना टूटेगी श्रृंखला टूटने की तो एक ही कला है उस कला का नाम निर्वाण है निर्वाण शब्द के दो अर्थ होते एक तो अर्थ होता है दिए का बुझ जाना इसलिए कहते हैं दिए का निर्वाण जब दियो को फूंक दिया और दिया बुझ गया बुद्ध ने शब्द का बड़ी महिमा से प्रयोग किया उन्होंने कहा यह भी बड़ा बहुमूल्य ऐसे ही जिस दिन तुम अपने अहंकार के दियो को बुझा दोगे उस दिन निर्वाण इधर अहंकार का दिया बुझा कि वहां परमात्मा की ज्योति प्रकट हुई तुम मिटो तो निर्वाण तुम्हारी सारी आशाएं आकांक्षाएं तुम्हें मिटने नहीं देती कहती थोड़ी देर और रुको कौन जाने कल सब ठीक हो जाए आज तक तो नहीं हुआ माना मगर कल भी तो है और कल नहीं है कल कभी नहीं आता न कभी आया है मगर मन कहता है कल भी तो है थोड़ा और रुको। इतनी जल्दी क्या है थोड़े और प्रयास कर लें दो कदम और उठा ले कौन जाने जो अब तक नहीं हुआ कल हो ही जाए कल भी यही होगा परसों भी यही होगा हर रोज मन आशा जगाए रखता है मन तुम्हें आशा के धागों में बांधे रखता है पतले धागे कच्चे धागे मगर इतने कमजोर हो तुम कि कच्चे धागे जंजीरें हो गए और इन्हीं धागों के सहारे अहंकार जीता है अहंकार कहता है यह करूंगा वह करूंगा इतना धन इतना पद इतनी प्रतिष्ठा बुद्ध ने कहा अहंकार का बुझ जाना अहंकार को पूक फूंक के बुझा देना यह निर्वाण का एक अर्थ निर्वाण का दूसरा अर्थ है वासना मुक्त हो जाना जहां वासनाएं शून्य हो जाए वहां निर्वाण अगर अहंकार तुम्हारे झूठे जीवन के दिए की ज्योति है तो वासना उस ज्योति को जलाए रखने वाला दिए में भरा हुआ तेल है दोनों साथ साथ वासना के बिना अहंकार नहीं हो सकता अहंकार के बिना वासना नहीं हो सकता न तो तेल के बिना बाती हो सकती न बाती के बिना तेल हो सकता तेल और बाती दोनों हो तो दिया जले इसलिए निर्वाण के दोनों अर्थ महत्वपूर्ण हैं, एक ही अर्थ के दो पहलू हैं। जिस दिन निर्वाण घटता है वासना गिरी तेल चुका अहंकार का दिया बुझा उस दिन फिर शाश्वत जीवन है फिर तुम जीते हो ब्रह्म में फिर है ब्रह्मचरी फिर है ब्रह्म जैसा आचरण फिर है दैवी जीवन उसी दैवी जीवन के स्मरण दिलाने के लिए यह सूत्र भूले संपत्ति स्वार्थ मूढ़ा परे भवन में अगम अगूढ़ा भूले संपत्ति स्वार्थ मूढ़ा हे मूढ़ जनों तुम किन बातों में अपने को भुलाए हुए हो संपत्ति में अंधे हो इसलिए संपत्ति में संपत्ति दिखाई पड़ती है मूढ़ हो इसलिए संपत्ति में संपत्ति दिखाई पड़ती है अन्यथा संपत्ति में विपत्ति दिखाई पड़ेगी यहां कितनी ही संपत्ति इकट्ठी कर लो उस संपत्ति से चिंताएं तो बढ़ती चली जाती संताप तो बढ़ता चला जाता है चित्त की अशांति तो बढ़ती चली जाती मगर सुख की कोई झलक नहीं आती वसंत नहीं आता आनंद के फूल खिलते न भीतर कोई अनाहत का नाद गूंजता यह कैसी संपदा सम शब्द को समझना यह बहुमूल्य शब्द है इसी से बना है समाधि इसी से बना है सम्यक्त्व। इसी से बना है समता इसी से बना है संबोधि इसी से बना है संपदा संपत्ति समता जो लाए संभाव जो लाए भीतर से सारी चिंताओं और विचारों का जाल जो काट दे उसे संपत्ति कहते उसे ही संपदा कहते समाधि के अतिरिक्त और कोई संपदा नहीं है क्योंकि समाधि में समाधान है सारी चिंताओं का निरसन है सारे उहापोह का अंत है सारा उपद्रव जो चित्त में चलता रहता है उसका विसर्जन हो जाना है उसको ही संपदा कहना चाहिए जिससे भीतर ऐसी परम शून्य शांत मौन दशा की उपलब्धि हो कि जहां एक भी तरंग बेचैन करने को ना उठे झील बिल्कुल निस्तरंग हो जाए और अगर ऐसा ना होता हो तो तुमने जिसे संपत्ति समझा है वह विपत्ति और तुमने जिसे संपदा समझा है, वह बिपदा है भूले संपत्ति स्वार्थ मूढ़ किस बात को संपत्ति समझ के भटक गए हो भूल गए हो खाली हाथ आते हो खाली हाथ जाते हो मगर बीच में कितना शोरगुल मचा लेते हो ना कुछ लाते ना कुछ ले जा सकते सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है मगर कितने झगड़े कितने उपद्रव कितनी आपाधापी कितना व मनस कितनी घृणा उसके लिए जो पड़ा रह जाएगा लोग मरने को मारने को उतारू और इसी संपत्ति तथाकथित संपत्ति को संग्रहित करने को तुमने अपना स्वार्थ बना लिया है तुमने उसे अपने स्वयं का अर्थ बना लिया है स्वार्थ शब्द भी बड़ा प्यारा है खराब हो गया हमने अच्छे अच्छे शब्द खराब कर दिए सुंदर सुंदर शब्द भी गलत लोगों के हाथ में पड़ के दुर्गंध युक्त हो जाते स्वार्थ शब्द भी बड़ा अर्थपूर्ण है स्वाधन अर्थ आत्म अर्थ जो मेरे निज का आंतरिक अर्थ है अभिप्राय जो मेरे भीतर की महिमा और गरिमा है जो मेरे अंतर जगत की सुगंध है वही स्वार्थ मगर वह भी खराब हो गया किसी को स्वार्थी कहना गाली देने जैसा है क्योंकि हमने स्वार्थ को ही व्यर्थ चीजों से जोड़ दिया धन इकट्ठा करो तो स्वार्थ पद की दौड़ में दौड़ो तो स्वार्थ न तो धन में स्वार्थ है न पद में स्वार्थ है स्वार्थ तो ध्यान में है भक्ति में स्वार्थ तो परमात्मा की तलाश में है इसलिए दरिया ठीक ही कहते हैं कि तुम मूड हो किस चीज को संपत्ति समझ ली किस चीज को स्वार्थ समझ लिया परे भवन में अगम अगूढ़ा और इस भ्रांति के कारण एक ऐसी अतल गहराई में गिरते जा रहे हो जिसका कोई अंत नहीं एक ऐसे स्वप्न जाल में उलझ गए हो जिससे छुटकारा मुश्किल हो जाए किसी भ्रांति में उतरना तो बहुत आसान है लेकिन भ्रांति से बाहर आना बहुत कठिन होता है क्यों क्योंकि एक छोटी सी भूल से भ्रांति शुरू हो जाती तुम गणित का कोई सवाल कर रहे हो जरा सी गलती हो गई दो दो चार की जगह दो दो पांच जोड़ दिए जरा सी गलती कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो गई लेकिन अब तुम जो भी इसके आगे करोगे वो गलत होता जाएगा एक छोटी सी गलती करोड़ों करोड़ों गलतियों का आधार बन जाएगी और वापस इस गलती को खोज लेना रोज रोज मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गणित फैलता जाता है बड़ा होता जाता है इस छोटी सी भूल को कहां खोज पाओगे और जिंदगी में कोई बहुत बड़ी भूलें नहीं हो गई बस ऐसी छोटी छोटी भूलें असली स्वार्थ को स्वार्थ नहीं समझा नकली स्वार्थ को स्वार्थ समझ लिया असली संपदा को संपदा नहीं जाना नकली संपदा को संपदा समझ लिया छोटी सी भूल है लेकिन बस उस एक भूल पर फिर जन्मों जन्मों की यात्रा शुरू हो गई भ्रांतियां और भ्रांतियां एक भ्रांति दूसरी भ्रांति में ले जाती दूसरी भ्रांति तीसरी भ्रांति में ले जाती और फिर मौलिक भूल तक लौटना मुश्किल होने लगता है उस मौलिक भूल की याद दिला रहे भूले संपत्ति स्वारत मुढ़ा परे भवन में अगम अगूढ़ा संत निकट फिन जाइ दुराई विषय वासरत फेरी लपटाई कभी कभी तुम्हारे जीवन में वैसी घड़ी भी आ जाती कि जब तुम किसी सदगुरु के पास पहुंच जाते हो संत निकट फिन जाई दुराई लेकिन वहां टिकते नहीं कोई अपनी भूल नहीं देखना चाहता ऐसे समझो इस दुनिया में कोई यह नहीं मानना चाहता कि मैं और भूल में इस अहंकार को चोट लगती घाव हो जाता अहंकार में, मवाद बहने लगती दबे घाव उखड़ाते कोई नहीं जानना चाहता है कि मुझसे भूल हुई और संतों के पास तो सिवाय इसके कुछ भी नहीं कि वो तुम्हें कहें कि तुमसे भूल हुई एक नहीं हजार भूलें तुम्हारी तुम्हें दिखाएं सब तरफ से तुम्हारी भूलों का जाल तुम्हारे सामने प्रकट करें तुम तो उन लोगों के साथ होना चाहते हो जो तुम्हारी खुशामत करें जो तुम्हारी प्रशंसा करें संत तो तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते प्रशंसा करने योग अभी कुछ है ही नहीं अभी वसंत आया नहीं गीत किस वसंत के गाएं? अभी मेघ घिरे नहीं गीत किस सावन के गाएं? अभी तुम कांटों ही कांटों से भरे हो मगर तुम चाहते हो कि लोग कहें आ कैसी फूल खिले, कैसी सुगंध आ रही तुम अपने अहंकार के समर्थन में सब तरह की झूठ चाहते हो इसलिए तो दुनिया में खुशामत इतनी कारगर चीज है और चमचे इतने सफल होते दिखाई पड़ते तुम चाहते हो कि को कोई मक्खन मले तुम्हारे अहंकार पर संतों के पास तो यह नहीं हो सकता और जहां ये होता हो जानना वहां संत नहीं है तुमने दो पैसे दान दे दिए और संत ने तुम्हारी खूब पीठ ठों की और कहा घबराओ मत भगवान के नाम चिट्ठी लिखे देता हूं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में विशेष इंतजाम हो जाए कि तुमने एक मंदिर बनवा दिया और संतों ने कहा दान दाता हो तुम दान दाताओं में सरोमणि हो तुम महापुण्यकर्ता हो तुम ये सब चमचे हैं ये तुम्हारे अहंकार को परिपुष्ट कर रहे हैं अगर कहीं कोई नरक है तो ये तुम्हें नरक में ढकेल रहे लेकिन यही तुम्हारे तथाकथित संत सदियों से करते रहे खुशामद छापलूसी सच्चा सदगुरु तो तुम्हारे सपनों को तोड़ेगा तुम्हें झकझोड़ेगा सच्चा सदगुरु तो एक हथौड़े की तरह तुम्हारे सिर पर गिरेगा तुम्हें तोड़ेगा तुम्हारे सिर को तोड़ना है तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है तुम्हारी भ्रांतियों का जाल काटना है सच्चा संत तो एक शल्य क्रिया है और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता संत निकट फिन दूर दोराई कभी तुम अगर भूल चूक से किसी संत के पास पहुंच भी जाते हो तो भाग खड़े होते हो और भागने में भी आदमी को कुछ तर्क तो खोजनी ही पड़ते हैं एकदम ऐसे ही भागोगे तो खुद के ही आंखों के सामने बड़ा अपमान हो जाएगा तो आदमी तर्क खोज लेता है कि वहां कुछ था नहीं कि वो बातें ठीक ना थी कि शास्त्रों के अनुकूल न थी हजार तर्का आदमी पैदा कर लेता है और सारे तर्का का एक ही प्रयोजन है कि तुम्हें भागने में सहायता मिल जाए सदगुरु के पास स्मरण रखना एक बात चोट लगेगी छाती में तीर चुभेगा लहू भी बहेगा घाव भी होंगे गहन पीड़ा होगी लेकिन उसी पीड़ा से पुनर्जन्म है, वह पीड़ा प्रसव की पीड़ा है भागना मत अगर कहीं कोई सौभाग्य से तुम्हारे सिर को मिटा देने वाला मिल जाए तो सिर को रख देना उस चौखट पर अगर कहीं कोई इतना करुणावान मिल जाए कि तुम्हें मिटा ही दे तो फिर कायरता मत दिखाना पलायन मत करना फिर भगोड़े हो मत जाना फिर तरका भास खोज के किसी तरह अपने को बचा मत लेना यह बचाने की वृत्ति बिल्कुल स्वाभाविक है इसलिए दरिया स्मरण दिलाते संत निकट फिन जाए दुराई लोग आ भी जाते हैं तो भाग जाते हैं। फिर फिर भाग जाते हैं। बार बार बंधन में गिर जाते हैं। बार बार गलत को पकड़ लेते गलत परिचित है जाना माना है गलत के साथ तुम बहुत कुशल हो गए हो सही के साथ तो तुम्हें आबास से सीखना शुरू करना पड़ेगा और सीखना कोई भी नहीं चाहता उनकी सीखना कठिन मालूम होता है कोई भी व्यक्ति नए अध्याय शुरू नहीं करना चाहता जीवन में और सदगुरु के पास तो जीवन पूरी की पूरी तरह नया अध्याय बनेगा पुरानी किताब तो आग में फेंक दी जाएगी फिर से लिखी जानी है कहानी और आबाशा से लिखी जानी इतनी जिन में हिम्मत होती इतना जिनमें साहस होता है दुस्साहस इतनी जोखिम उठाने को जो तैयार है वे ही केवल सदगुरुओं के पास आके रुक पाते आते तो बहुत हैं भाग जाते और फिर याद दिला दूं कि जो भागते हैं वो ऐसे नहीं भाग जाते वो अपने को समझा लेते हैं हर तरह से कि क्यों भाग आए जरूरी था भागना जगह ही गलत थी धर्म ही नहीं था यह ऐसा समझा के ऐसा अपने को बुझा के अपने अहंकार को सुरक्षित रख लेते तुम्हें धर्म का पता है धर्म क्या है तुम्हें पता है सत्य क्या है तुम्हें पता है परमात्मा क्या है तुम्हें कुछ भी तो पता नहीं तुम निर्णय कैसे लेते हो ईमानदार आदमी सत्य का शोधक निर्णय नहीं लेगा वह कहेगा मैं प्रयोग करूंगा अनुभव करूंगा अनुभव ही निर्णायक होगा अगर कहीं कोई व्यक्ति उसके आंखों में चमक जाएगा तो रुक जाएगा जीवन को दांव पे लगाएगा अगर होगी कोई सच्चाई तो अनुभव में आ जाएगी हाथ लग जाएगी अगर नहीं होगी कोई सच्चाई तो भी लाभ होगा इतना तो पता चल गया कि गलत क्या होता है अब गलत से बचने की सुविधा हो जाएगी सत्य के खोजी को गलत प्रयोग करने से भी हानि नहीं होती लाभ ही होता है क्योंकि यह पता चल जाए कि क्या गलत है तो ठीक को समझने में आसानी हो जाती और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन के अंत में जब कोई लौट कर देखता है अपनी लंबी यात्रा पर तो चकित होता है जो ठीक थे उन्होंने भी साथ दिया जो ठीक नहीं थे उन्होंने भी साथ दिया जो सच्चे थे उन्होंने भी पहुंचाया जो झूठे थे उन्होंने भी रास्ता दिया झूठों ने झूठ जूट को पहचानने की क्षमता दी सच्चों ने सत्य को पहचानने की क्षमता दी और दोनों क्षमताएं जरूरी हैं तभी कोई पहुंच पाता है जीवन के अंत में कोई शिकायत नहीं रह जाती अच्छों के प्रति धन्यवाद बुरों के प्रति धन्यवाद संतों के प्रति धन्यवाद मिथ्या संतों के प्रति धन्यवाद जीवन के अंत में सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रह जाता है कांटों ने भी सिखाया फूलों ने भी सिखाया अंधेरी रातों ने भी बहुत दिया प्रकाशवान दिनों ने भी बहुत दिया सबने दिया सबसे मिलकर ही कोई व्यक्ति अंततः परम सत्य को उपलब्ध हो पाता है भटकना भी बुरा नहीं भटकना भी पहुंचने की राह पर अनिवार्य अंग है। इसलिए सत्य का खोजी भागता नहीं भगोड़ा नहीं होता संत निकट फिंजाई दुराई विषय वासरस फेरी लपटाई संत के पास से तो आदमी जल्दी से भाग जाती और भाग के फिर करेंगे क्या क्योंकि संत से अगर दुर्घटना में भी मिलना हो जाए अकस्मात भी मिलना हो जाए आकारण भी मिलना हो जाए तो भी उसकी छाया पीछा करने लगती उसकी आंखें तुम्हारी आंखों में समझ आती और उसकी आवाज कहीं तुम्हारे भीतर की आवाज का हिस्सा हो जाती वह तुम्हें पुकारने लगता है तुम्हारे ही भीतर से दरिया कहे शब्द निर्वाण बचा नहीं जा सकता तो फिर एक ही उपाय है बचने का जाके वासनाओं में डूब जाओ पी लो शराब की काम वासना की धन मद किसी भी अंधी वासना में दौड़ जाओ डूब जाओ ताकि संत की जो थोड़ी सी झलक तुम्हारे प्राणों में कहीं पड़ गई है वो तुम्हें पकड़ ना ले संतों के पास से भाग के लोग पुनः वासनाओं में और जोर से डूब जाते यही एक बचने का उपाय मालूम होता है अब का सोचसी मदई भुलाना से मर से सुगा पछताना लेकिन ऐसे लोग बहुत पछताएंगे और पछताएंगे तब जबकि हाथ से जीवन का अवसर निकल चुका होगा जबकि समय उड़ चुका होगा अब कहा सोचे मदई भुलाना मरते वक्त लोग पछताते मगर तब तो बहुत देर हो गई मृत्यु सया पे पड़े पड़े पछताते लेकिन तब क्या किया जा सकता है इस तरह के पस्ताने वालों के लिए ही झूठे थोथे पंडितों ने उपाय खोज रखे उन्होंने कहा मरते वक्त भी राम का नाम ले लेना बस उतने से मुक्ति हो जाएगी जिंदगी भर रावण की सेवा करना और मरते वक्त राम का नाम ले लेना बेईमानी की भी कोई सीमा होती जिंदगी भर अंधेरे से आलिंगन करना और मरते वक्त सिर्फ ज्योति का नाम ले लेना तुम तो, तो और तो क्या करोगे पहचान तो अंधेरे से है ज्योति का स्मरण तो कर ही नहीं सकते सिर्फ नाम ले सकते हो मरते वक्त प्रकाश प्रकाश प्रकाश ऐसी बकवास करना और जिंदगी भर अंधेरे का अनुभव करना फिर भी मुक्त हो जाओगे ऐसे धोखेबाज लोग ऐसे बेईमान लोग तुम्हारे गुरु बने बैठे और कारण तुम ही हो क्योंकि यही तुम चाहते हो तुम चाहते हो अंधेरे में जीने में भी कोई बाधा ना पड़े और मरते वक्त ले लेंगे नाम और अक्सर तो ऐसा होता है मरते वक्त तुम भी नाम ना ले पाओगे क्योंकि मरना कोई खबर दे के तो आता नहीं कोई पहले से तो समन आता नहीं कि कल मैं आता हूं मौत तो आ जाती है एकदम से अचानक एक क्षण का भी मौका नहीं देती कि बिस्तर इत्यादि बांध लो तैयारी कर लो तो तुम खुद भी नाम ले पाओगे नहीं तुम खुद भी नहीं ले पाओगे कोई दूसरा पंडित पुजारी तुम्हारे मुंह में गंगाजल डालेगा गंगाजल बोतलों में भरा हुआ रखा है जो कोई पंडित पुजारी मरते हुए आदमी के कान में गायत्री के मंत्र पढ़ेगा नमोकार पढ़ेगा बुद्धम शरणम गच्छामी संघम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी खुद न कह सके अपने ओठों से कभी अब कोई दूसरे ओठ तुम्हारे कान में कह रहे हैं वो भी खुद के लिए नहीं कह रहे हैं उनको भी बुद्ध की शरण जाना नहीं है वो भी तुम्हें भेज रहे हैं और तुम मृत्यु की शरण जा रहे हो अब कहां बुद्ध की शरण तुम्हें शायद सुनाई भी नहीं पड़ेगा शायद तुम्हें ये दूर की आवाज की ये क्या बकवास हो रही ये कौन क्या कह रहा है कोई शोरगुल हो रहा है तुम तो डूब रहे हो तुम तो मिट रहे हो तुम तो बिखर रहे हो और कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है कि नमोकार पढ़ रहा है कि भक्तांबर पढ़ रहा है ऐसे कहीं जीवन में क्रांतियां होती कि तुम भूखे मर रहे हो और कोई तुम्हारे कान में पाकशास्त्र की किताब से अच्छे अच्छे भोजनों के संबंध में विवेचन पढ़ रहा है ऐसे जीवन में क्रांतियां नहीं होती मगर हम बेईमान हम धोखेबाज हम प्रवंचक तो हम अपनी प्रवंचना के अनुकूल आदमी खोज लेते जो हमें धोखा देने को तैयार होते अब का सोचे ही मदई भुलाना जिंदगी भर तो न मालूम कितने कितने मदों में भूले रहे धनमत पदमद और न मालूम कितने मत थे कितने नसों में डूबे रहे अब मरते वक्त सोच विचार में पड़ रहे हो अब बहुत देर हो गई ये वैसी ही देर हो गई सेमर से ही सुगा पछताना सेमर का फूल होता है देखने में ऐसा लगता है जैसे फल है और तोता फल समझ के उसमें चौंक मार देता है लेकिन चोंच मारते ही सेमर में कुछ और तो नहीं है रुई होती चौंच लगते ही रुई उड़ जाती हवान बिखर जाती हवान तोते के हाथ कुछ भी नहीं लगता ऐसी तुम्हारी जिंदगी है सेमर से ही सुगा पछताना मारो चौंक इस जिंदगी में रुई उड़ जाएगी हाथ कुछ भी ना लगेगा फिर बैठे बैठे पछताना और फिर नई जिंदगी और फिर वही कि वही भूलने तुम दोहराओगे क्यों कि हमारी स्मृति बड़ी कमजोर है अगर मैं तुमसे आज पूछूं कि आज 31 जनवरी है एक साल पहले पिछले वर्ष की इकतीस जनवरी को तुमने क्या किया था क्या तुम याद करके बता सकोगे कुछ याद ना आएगा कुछ भी याद ना आएगा अभी ज्यादा दिन नहीं बीते केवल एक साल बीता है तुम ये भी नहीं कह सकते कि 31 जनवरी हुई ही नहीं पिछले वर्ष 31 जनवरी भी हुई थी तुम भी थे और कुछ ना कुछ घटना भी होगा सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ हुआ भी होगा किसी को गाली दी होगी किसी से झगड़ा किया होगा किसी से मित्रता बनाई होगी कोई हार कोई जीत कुछ उपद्रव हुआ होगा मगर आज कुछ भी याद नहीं आता एकदम सब सपाट कोरा मालूम पड़ता है लेकिन तुम चकित होगे अगर तुम्हें सम्मोहित करके बेहोश किया जाए और सम्मोहित अवस्था में तुमसे पूछा जाए कि कहो 31 जनवरी को पिछले वर्ष क्या हुआ था तो तुम ब्योरे से सुबह उठने से लेकर सांझ सोने तक एक एक बात विस्तार से कह सकोगे बता सकोगे छोटी छोटी बातें उस दिन सुबह तुमने जो चाय पी थी वो ठंडी थी कि उस दिन सब्जी में नमक ज्यादा था यहां तक कि उस रात तुमने जो सपने देखे थे वो तुम्हें याद आ जाएंगे साधारणता तुम्हें कुछ याद नहीं लेकिन सम्मोहित अवस्था में तुम्हारे अचेतन से आवाजें आनी शुरू हो जाती अचेतन संग्रहित रखता है सब जब एक ही वर्ष पिछली की हालत ऐसी है तो तुमसे कोई अगर पूछे कि पिछले जन्म में तुमने क्या किया था तो तुम तो बिल्कुल हाथ हिलाकर रह जाओगे तुम कहोगे कैसा जन मुझे कुछ याद ही नहीं था भी कि नहीं लेकिन गहरी प्रक्रियाएं हैं सम्मोहन की जिनके द्वारा तुम्हें याद दिलाई जा सकती कि पिछले जन्म में तुमने क्या किया था कि मरते वक्त तुमने क्या निर्णय लिए थे कि मरण सैया पे पड़े पड़े तुम कितने पछताए थे और तुमने तय किया था कि अब नहीं दौड़ूंगा धन के पीछे कि अब नहीं दौड़ूंगा पद के पीछे हो चुका बहुत समझ लिया सब मगर कब की भूल चुकी वो बात है बहुत देर हो गई नौ महीने गर्भ में रहने में सब भूल भाल गया फिर दुनिया दुनिया शुरू हो गई फिर वही दुनिया शुरू हो गई ये तो दूर की बात है बहुत पास के अनुभव से सोचो तुम तय करते हो सांझ कि सुबह चार बजे उठना ही है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना है कसम खा लेते हो कि आज कुछ भी हो जाए उठूंगा ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है अलार्म भर देते हो और सुबह चार बजे तुम ही अलार्म बंद कर देते हो और करवट लेके वापस सो जाते हो और आठ बजे जब तुम उठोगे तो फिर पछताओगे और कहोगे यह कैसे हुआ किसने अलार्म बंद किया और तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम्हारे अतिरिक्त कमरे में कोई भी नहीं ने बंद किया होगा तो याद भी आ जाए तो तुम और भी चौंकोगे की हैरानी की बात है क्योंकि मैंने तो तय किया था कि उठूंगा तो मैंने अलार्म बंद क्यों किया और अब तुम पछता रहे हो और फिर तुम कल तय करोगे और फिर यही होगा जिंदगी पर यही होता है एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं 30 साल से सिगरेट छोड़ने का उपाय कर रहा हूं और छूटती नहीं अब आप कोई आपको रास्ता बताए मैंने कहा सिगरेट पीने में जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान ये 30 साल उपाय करने में हुआ पी रहे थे तो पीते रहते कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहे थे धुआं भीतर ले गए बाहर लाए भीतर ले गए बाहर ला कोई ऐसा महान कार्य भी नहीं कर रहे थे कि जिसको छोड़ने में तीस साल मेहनत करनी पड़े ना पकड़ने योग्य कुछ था ना छोड़ने योग्य कुछ था धुआं ले गए भीतर धुआं लाए बाहर इसमें कला क्या थी इसमें तीस साल छोड़ने की चेष्टा क्यों की वो तो बहुत हैरान हुए उन्होंने कहा मैं तो जिस भी साधु संत के पास जाता हूं वो कहता और जोर से कसम खाओ संकल्प करो भगवान के सामने संकल्प करो कि अब नहीं पियोगे मैंने उनसे कहा मैं तुमसे सिर्फ एक संकल्प दिलवाना चाहता हूं कि तीस साल का अनुभव काफी है अब और समय खराब ना करो अब यह बात ही जाने दो अब पीना हो तो पियो ना पीना हो तो मत पियो मगर ये छोड़ने का संकल्प छोड़ दो और इतना तुमसे कह देता हूं कि सिगरेट पीने में कोई पाप नहीं ना तो किसी की हत्या कर रहे हो ना किसी का खून पी रहे हो न किसी की जेब काट रहे हो अगर नुकसान भी कर रहे हो तो अपना कर रहे हो अपना नुकसान करने का हक तो हर आदमी को है और सत्तर साल न जिए चलो दो चार साल कम जिए तो हर्जा भी क्या सत्तर साल जी के भी क्या करते ऐसे भीड़भाड़ बहुत है तो संसार का छुटकारा तुमसे चार साल पहले हो जाएगा इसमें कुछ हर्जा नहीं वो कहने लगी आप क्या कहते हैं इसमें पाप नहीं मैंने कहा पाप बिल्कुल नहीं सिर्फ मूढ़ता है धुआं बाहर ले जाना धुआं बाहर लाना ये प्राणायाम का एक उपाय समझो। शुद्ध हवा से नहीं करना चाहते तुम्हारी मर्जी नहीं तो शुद्ध हवा से कर सकते हो मुफ्त मिलती शुद्ध हवा सुबह बैठ के श्वास बीतल ले जाओ गहरी श्वास बाहर लाओ गहरी मगर तुम धुएं के साथ करना चाहते हो तो धुएं के साथ करो पाप कुछ भी नहीं हो रहा सिर्फ मूड हो बुद्धिहीन हो और कुछ भी नहीं तुम चकित हो गई ये जान के जिन्होंने उनसे कहा था पापी हो उनसे वो नाराज नहीं थे मेरे ये कहने से कि तुम मूड हो वो मुझसे जो नाराज हुए तो फिर नहीं आए लोगों से कहते हैं कि उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ अब तुम सोचो पापी कहो किसी को बुराई नहीं लगती क्योंकि धार्मिक शब्दावली है पाप पुण्य किसी को मूढ़ कहो तो चोट लगती अहंकार को और सच्चाई यह है कि मूढ़ता के अतिरिक्त और कोई पाप नहीं और बुद्धिमत्ता के अतिरिक्त और कोई पुण्य नहीं जागरूकता पुण्य है मूर्पाप है इस जीवन में ही तुम इतनी चेष्टाएं कर करके कुछ नहीं बदल पाते तो पिछले जीवन में तुमने जो निर्णय लिए थे उनकी तो तुम्हें याद भी क्या होगी मरते वक्त तुम जो पछता के मरे थे उसकी तो तुम्हें याद भी क्या होगी और कोई एक आध बार ऐसा नहीं हुआ है बहुत बार ऐसा हुआ है अनंत बार ऐसा हुआ है फिर वही भूल एक वर्तुल है एक चाक है जो घूमता चला जाता अब का सोच मधई भुलाना सेमर सेई सुगा पछताना मरण काल कोई संगी न सांथा जब जब मस्तक दीनऊ हाथा न तो कोई पंडित पुजारी साथ देंगे न कोई शास्त्र सिद्धांत साथ साथ देंगे न कोई मंदिर मस्जिद साथ देंगे न परिजन परिजन साथ देंगे मरण काल कोई संगीना सांथा जिंदगी की दूसरी करवट थी मौत जिंदगी करवट बदल कर रह गई मौत तो जिंदगी की ही एक करवट है इस तरफ मुंह किए थे उस तरफ मुंह हो गया इस देह में थे उस देह में हो गए और तुम ही कुछ कर सकते हो कोई और दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारी करवट और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारी करवट का कोई और मालिक नहीं मरण काल कोई संगीन सा मृत्यु के क्षण में तुम बिल्कुल अकेले हो और वही तुम्हारी निजता है जन्म के क्षण में भी तुम बिल्कुल अकेले हो उस अपने एकाकीपन को ठीक से समझ लो क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव है मित्र परिजन, परिवार भीड़भाड़ सब उपाय हैं अपने को भुलाए रखने के उलझाए रखने के उपाय हैं अपने अकेलेपन को डुबाए रखने के लेकिन तुम्हारा अकेलापन मिटाया नहीं जा सकता है। तुम अकेले हो और यहां जितने संबंध है सब नदी नाव संयोग संयोगिक है मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार पथ ही मुड़ गया था गति मिली मैं चल पड़ा पथ पर कहीं रुकना मना था राह अनदेखी अजाना देश संगी अन सुना था चांद सूरज की तरह चलता न जाना रात दिन है किस तरह हम तुम गए मिल आज भी कहना कठिन तन न आया मांगने अभिसार मन ही जुड़ गया था मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार पथ ही मुड़ गया था देख मेरे पंख चल गति में लता भी लाई पत्र आंचल में छिपाए मुख कली भी मुस्कुराई एक क्षण को थम गए डेने समझ विश्राम का पल पर प्रबल संघर्ष बनकर आ गई आंधी सदल बल डाल झूमी पर टूटी किंतु पंछी उड़ गया था मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार पति मुड़ गया था कैसे हम मिल गए कैसे ये मिलन हो गया कि कोई पति है कोई पत्नी है कोई पिता है कोई मां है कोई बेटा कोई भाई कोई बहन कोई मित्र कोई शत्रु सब संयोगिक है बिल्कुल संयोगिक है यहां कौन अपना है कौन पर आया है राह चलते राहगीर मिल गए साथ हो लिए वे भी अकेले हैं तुम भी अकेले हो न चाहते हैं कि अकेले हो न तुम चाहते हो अकेले हो इसलिए संग साथ जोड़ लिए किस किस तरह के उपाय कर लिए हमने इस बात को भुलाने के लिए कि मैं अकेला हूं और ये बात चाहे भुला दो मिटाई नहीं जा सकती मौत तो उघाड़ देखी मौत तो ये सब प्रवंचनाएं तोड़ देखी मरण काल कोई संगी न साथा जब जब मस्तक दीनव हां था और जब मृत्यु तुम्हारी गर्दन को दबाएगी तब तुम्हें पता चलेगा अरे न कोई संगी है न कोई साथी तब तुम्हें यह भी पता चलेगा कभी भी न कोई संगी था ना कोई साथी था अकेले ही थे भ्रांति खा गए थे भीड़ की काश पहले ही समझ लेते कि अकेले हैं तो सन्यास घट गया होता संन्यास का क्या अर्थ होता है संन्यास का अर्थ नहीं होता जंगल भाग जाना संन्यास का अर्थ नहीं होता घर द्वार छोड़ देना संन्यास का अर्थ होता है मेरा अकेलापन शाश्वत है इसकी प्रीति इसकी अनुभूति कि मैं अकेला हूं कि मेरे अकेले होने का अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं अकेलापन मेरा स्वभाव है इसे झुटला सकता हूं भुला सकता हूं मिटा नहीं सकता जिसने अपने अकेलेपन को परिपूर्णता से अंगीकार कर लिया स्वीकार कर लिया वह सन्यासी। और सन्यास जीवन में क्रांति है संक्रांति है संन्यास के साथ ही यात्रा पथ मृत्यु की तरफ से मुड़ जाता है अमृत की ओर उन्मुख हो जाता है संसार से भागना नहीं पड़ता लेकिन संसार से एक विमुखता हो जाती और परमात्मा से सन्मुखता हो जाती तुम जहां हो वहीं हो जाती भागते तो वही हैं जिनको यह ख्याल है कि हम जुड़े किसी ने मुझसे कहा कि मैं घर छोड़कर आ गया अब मैं न जाऊंगा आप ही तो समझाते हैं कि ना कोई पत्नी है ना कोई पति है ना कोई बेटा ना कोई मां अब मुझे घर क्यों भेजते संन्यास ले लिया उन्होंने फिर मैंने उनसे कहा कि अब ठीक है अब घर जाओ उन्होंने कहा आप और कहते हैं घर जाओ न कोई माता ना कोई पिता ना कोई पत्नी ना कोई पति फिर अब घर क्या जाना मैंने कहा जब कोई है ही नहीं तो जाने में डर भी क्या है पत्नी है तुम्हारी या नहीं वो थोड़े मुश्किल में पड़े अगर कहे है तो मैं कहूंगा जाओ अगर कहे नहीं है तो मैं कहूंगा डरते क्यों हो जाओ <laughs> वो कहने लगी आपने मुझे उलझन में डाला जाओ तो भी मान के जाते हैं लोग की पत्नी और भागते हैं तो भी मान के भागते हैं कि पत्नी जानने वाला भागते ही नहीं जानने वाला सिर्फ जाग जाता है जहाँ है जैसा है वैसा ही मगर उसकी दृष्टि बदल जाती उस दृष्टि के रूपांतरण का नाम सन्यास है और तुम्हें अगर अपने एकांत का स्मरण आ जाए तो फिर पहाड़ पर जाना एकांत के लिए तुम जहाँ हो तुम्हारे भीतर ही वह अंतर गुहा है जहाँ बैठ जाओ तो एकांत है और ऐसा एकांत जो कभी खंडित नहीं हुआ ऐसा एकांत जो सदा से कुरा है जिस जिसपे कोई चरण चिन्ह नहीं पड़े अब तो हिमालय पर भी कुआरी बर्फ खोजनी मुश्किल आदमी के चरण चिन्ह पड़ गए अब तो चांद पर भी एकांत खोजना कठिन है मैंने सुना है जब पहली दफा अमरीकी अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंचे तो बड़े हैरान हुए देखा कि भारतीयों की एक भीड़ बाजार भरा हुआ है कुंभ मेला इत्यादि है क्या मामला है बहुत घबरा गए कहा कि आप लोग आए कैसे यहां उन्होंने कहा हमें आने की क्या दिक्कत एक दूसरे के ऊपर खड़े होते गए कोई यान की जरूरत ही नहीं हमारी भीड़ इतनी गोविंदा आला रे एक ऊपर एक खड़े होते चले इस तरह चांद पे आ गए अब तो चांद पर भी कोई कुआरी जमीन नहीं अब तो कहीं कुंरे फूल खिलते हैं तो बस तुम्हारे अंतस्थल में अब तो कहीं कोई एकांत खोज सकते हो तो बस वहीं। और उस एकांत का मजा यह है कि इंच भर भी यात्रा नहीं करनी पड़ती आह बंद की और पहुंच गए दिल के आईने में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली और एक बार तुम्हें अपने एकांत का रस समझ में आने लगे तो चारों तरफ उसकी झलक मिलने लगती हर नगमे ने उन्हीं की तलब का दिया प्याम हर साज ने उन्हीं की सुनाई सदा मुझे एक बार तुम्हें भीतर का अंतः संगीत सुनाई पड़ जाए एकांत संगीत सुनाई पड़ जाए तो पक्षियों की टीबी टूट की हवाओं का वृक्षों से गुजरना कि झरनों का पहाड़ों से उतरना की बदलियों से छप्पर पर पानी की बूंदा बांदी और तुम चकित हो गए पहले कभी समझ में नहीं आया कि ये उसी की आवाज कि यह उसी के वेद का नाथ कि ये उसी के कि ये उसी की कुरान हर नगमे ने उन्हीं की तलब का दिया प्याम हर साज ने उन्हीं की सुनाई सदा मुझे फिर तो याद सगन होने लगती यहां संबंध तुम्हारे झूठे हैं ये ख्याल में आ जाए तो उससे संबंध तुम्हारा सच है ये इसी के साथ ख्याल में आ जाता है क्यों न रहे गमे निहानी तेरा दुनिया में बता कौन है सानी तेरा कैसे तेरी याद मिटे कैसे तेरा विरह मिटे क्यों न रहे गमे निहानी तेरा दुनिया में बता कौन है सानी तेरा जब यहां के सारे संबंध उथले उथले थोथे थोथे जाहिर हो जाते हैं संयोगिक हैं ऐसा पता चल जाता है तो फिर उससे संबंध स्मरण आता है जिससे संबंध शाश्वत है जिसके हम अंग जिसमें हमारी जड़ें, हैं जो हमारे प्राणों का प्राण हमारी आत्मा की आत्मा है फिर जिंदगी ही याद नहीं दिलाती उसकी मौत भी उसी की याद दिलाती है। फिर खिला हुआ फूल ही उसकी याद नहीं लाता। सूखा गिरता हुआ पत्ता भी उसी की याद लाता है क्योंकि वही खिलता है वही मुरझाता है वसंत भी उसके हैं और पतझड़ भी उसकी उपवन भी उसके हैं मरुस्थल भी उसके जिंदगी खुद क्या है फानी यह तो क्या कहिए मगर मौत कहते हैं जिसे वो जिंदगी का होश है फिर जब होश आना शुरू होता है तो जिंदगी की तो बात ही छोड़ दो मौत भी उसी में जागरण मालूम होता है मौत भी मिटना नहीं मालूम पड़ता है शरीर जा रहा है अहंकार जा रहा है मन जा रहा है मगर हम हम तो और हुए जा रहे हैं हम तो और बड़े हुए जा रहे हैं हम तो फैलते ही चले जाते सीमाएं टूट रही मटकी फूट रही मगर मटकी में जो छिपा था वो पूरे विराट आकाश से मिल रहा है माता पिता घरनी घर ठाड़ी घर देखत प्राण लियो जमकाडी, सब खड़े रह जाएंगे मां हो पिता हो पत्नी हो पति हो सब खड़े रह जाएंगे मौत आएगी पता भी ना चलेगा पग ध्वनि भी ना सुनाई पड़ेगी कब खींच लेगी प्राण को जागो मौत आए उसके पहले जागो उसके पहले इस सच्चाई को जितनी गहराई से उतर जाने दो हृदय में उतना अच्छा है किस जोब में है ये रह रे गम धोखे में ना आना मंजिल के यह राह बहुत कुछ छानी है इस राह में मंजिल कोई नहीं यहां दौड़ दौड़ के सभी कबरों में गिर जाते यहां कब्र के अतिरिक्त और कहीं कोई पहुंचता नहीं गरीब भी वहीं पहुंचते अमीर भी वहीं पहुंचते पापी भी वहीं पहुंचते पुण्यात्मा भी वहीं पहुंचते अनाम है जो वे भी वहीं और बड़े ख्यातिनाम है जो वे भी वहीं सब कब्र में गिर जाते किस जोम में है ए रह रेगम धोखे में ना आना मंजिल के ए यात्री किस घमंड भूला हुआ है किसी मंजिल के धोखे में मत आना यह राह बहुत कुछ छानी है इस राह में मंजिल कोई नहीं बस राह ही राय कोलू का बैल जैसे गोल गोल घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता पहुंचता कहीं भी नहीं भ्रांति में मत रहो यहां कोई मंजिल नहीं मंजिल तुम्हारे भीतर है बाहर नहीं मालिक तुम्हारे भीतर है बाहर नहीं और दौड़ते हो तुम बाहर संपदा भीतर है खोजते हो बाहर समाधि भीतर है झोलियां फैलाते हो बाहर किस जोम में है ये रह रबेगम, धोखे में न आना मंजिल के यह राह बहुत कुछ छानी है इस राह में मंजिल कोई नहीं धन सब गाढ़ गहर जो गाड़े छूट माल जहां लगी भांडे कितना ही गहरा गड़ा दो धन कितना ही गहरा गड़ा दो ले जाना सकोगे इन्हीं हंडियों में गड़ा हुआ पड़ा हुआ रह जाएगा भवन भया बन बाहर डेरा और इधर सांस टूटी कि लोग उठा के बाहर ले जाएंगे भवन के ले चले वन की ओर भवन भया बन बाहर डेरा रोबई सब आंगन घेरा हाँ, थोड़ी देर रोएंगे लोग आंगन में घिर कर लेकिन उस रोने से भी कुछ बहुत धोखे में मत आ जाना तुम्हारे लिए नहीं रो रहे हैं याद रखना अपने लिए रो रहे हैं पत्नी इसलिए नहीं रो रही कि पति मर गया पत्नी इसलिए रो रही कि विधवा हो गई पत्नी इसलिए रो रही है कि अब कौन रोटी रोजी कमाएगा पत्नी इसलिए रो रही है कि अब कौन पर निर्भर रहूंगी उसकी सुरक्षा टूट गई पत्नी इसलिए रो रही कि मेरा क्या भविष्य तुम जब किसी की मृत्यु पर रोते हो तो जरा गौर करना क्या तुम सचमुच उसकी मृत्यु पर रो रहे हो या तुम्हारे भीतर उसने कोई जगह भर रखी थी वो खाली हो गई उस खाली जगह की पीड़ा के कारण रो रहे हो और तुम सदा यही पाओगे अपने लिए रोते हो तुम उपनिश्चित कहते हैं ना तो पति को कोई प्रेम करता ना पत्नी को कोई प्रेम करता पत्नी अपने को प्रेम करती पति अपने को प्रेम करता यहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का शोषण कर रहा है हां शोषण को हमने मीठे मीठे नाम दिए शोषण के कांटों पर हमने खूब सुंदर सुंदर रंग चढ़ाए थोड़ी देर आंगन में लोग इकट्ठे होकर रो लेंगे खाट उठाई कांध धर लीना इधर लोग रोते रहेंगे और चले लोग उठाकर जरा देर नहीं टिकने देते बाहर जाई अगनजो दीना और ले जाके गांव के बाहर आग को सौंप देंगे वही देह जिसे तुमने खूब बचा बचा के रखा था जरा कांटा चुभता था तो कितनी पीड़ा होती थी और जरा आग के पास जाते थे तो कैसे झुलस जाते थे जरा तेज धूप हो जाती थी तो कैसी बेचनी हो जाती थी वही देह वही प्यारी देह बुद्ध के पास जब भी कोई भिक्षु दीक्षा लेता था तो वो कहते थे पहले तीन महीने जाकर मरघट पर वास कर क्यों स्वभाव था कोई पूछता कि हम आपका सत्संग करने आए मरघट पर वास करने नहीं बुद्ध कहते उसके बाद ही सत्संग होगा पहले तीन घर तीन महीने मरघट पे बैठा रहे देखता रहे क्या होता है साक्षी भाव से बैठना पड़ता दिन में आते लोग सुबह से सांझ रात मरघट पे आते ही रहते लोग जलती ही रहते ला से व्यक्ति बैठा देखता रहता तीन महीने तुम जरा सोचो रोज देखोगे यह आदमी कल रास्ते पर चलता मिला था आज मर गया इस स्त्री ने कल ही तो मुझे भोजन दिया था इसके घर भिक्षा मांगने गया था ये मर गई ये लोग मरते जा रहे रोज और लोग लाते हैं आग पर चढ़ा देते राख पड़ी रह जाती यही गति मेरी हो जाएगी इस बात को तुम कितनी देर तक बुलाओगे तीन महीने लंबा वक्त थे ये बात याद आने ही लगेगी ये कांटा चुभने नहीं लगेगा यह गहरा तीर जाने ही लगेगा ये भाले की तरह छाती में घाव करने लगेगा कि यही गति मेरी हो जाने वाली और जब तक किसी व्यक्ति को यह स्मरण नहीं आ जाता कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य सुनिश्चित चरण है मंजिल नहीं मिलती केवल मृत्यु मिलती जब तक ये किसी को ठीक ठीक स्मरण नहीं आ जाता तब तक उसके जीवन में धर्म केवल औपचारिकता होती कभी करवाली वाली की कथा चर्चा हो जाती मोहल्ले में कि धार्मिक आदमी ना तो सत्यनारायण की कथा में कोई सत्य है और ना कोई नारायण ना कोई सुनता ना किसी को कोई प्रयोजन है कि कभी करवा दिया हवन कि कभी बहुत धन हाथ लग गया तो करवा दिया यज्ञ ये सब औपचारिकताएं इनसे भी अहंकार में थोड़े आभूषण लग जाते थोड़ी फूल मालाएं गले में पड़ जाती मगर इनका धर्म से कोई संबंध नहीं धर्म का संबंध तो तभी शुरू होता है जब तुम्हें अपनी मौत कि सुनिश्चितता ऐसी गहन होकर बैठ जाए छाती पर पत्थर की तरह कि हटाओ तो हटे ना भुलाओ तो भुलाओ न भुला ना सको 24 घंटे जब मौत छाया की तरह तुम्हारा पीछा करे ओ प्रवासी मीत मेरे कास तुम तक पहुंच पाते आज बंदी गीत मेरे और तुम यह देख पाते नैन जिन में कैद हैं सपने मिलन के कास कह पाती मेरे दिल की सदा यह प्रेम पाती गर गवाही दे सके तो पूछना इन पर्वतों से आज नैन कोर हैं उनके भी गीले या पहुंच पाए हवाएं इन पहाड़ों की वहां तक कह सके शायद वे अफसाना तड़पते हृदय का जो तुम्हारा है तुम्हारा था आह पर तुमसे जुदा जो तरु से छूटी लता मेघ अंक लिपटी बिजुरिया क्रूर अंधड़ने बिछोड़ी डाल से कली ज्यों हो तोड़ी या तड़पती मीन तपती रेत पर जैसे हो छोड़ी आएगी मृत्यु आ ही रही मेघ अंक लिपटी बिजुरिया क्रूर अंधर ने बिछोड़ी डाल से कली ज्यो हो तोड़ी या तड़पती मीन तपती रेत पर जैसे हो छोड़ी जल्दी ही घड़ी आ जाएगी जब रेत पर तड़फती हुई मीन की तरह हो जाओगे कि डाल से टूटे गए भूल की तरह हो जाओगे वह अंधर दूर नहीं चला ही आ रहा है हम रोज रोज मौत के करीब पहुंचते जाते हैं। हमारा प्रतिपल मृत्यु को और और सन्निकट लाता है इसे स्मरण करो इसे पुनः पुनः स्मरण करो क्योंकि यही स्मरण तुम्हारे जीवन में धर्म के द्वार पर दस्तक बनेगा जर गई खलरी भसम उड़ाना ले जाएंगे लोग और चढ़ा देंगे अर्थी पर जल जाएगी खाल हवा में धूल उड़ जाएगी सोची चार दिन किनू ज्ञाना और जो तुम्हें जला गए हैं वो चार दिन जरा ज्ञान की बातें भी करेंगे अक्सर लोग करते मरघट पे जाओ वहां तो लाश जल रही है और लोग जो आ गए हैं गांव के जिन्हें आना पड़ा है आना पड़ता है नहीं तो उनके साथ कौन आएगा सब लेन देन तुम दूसरों को पहुंचाते हो दूसरे तुम्हें पहुंचाएंगे नहीं तो सड़ोगे कुत्ते की मौत मरोगे कोई पहुंचाने मरघट तक न जाएगा तो लोगों को आना पड़ता हजार काम छोड़ छाड़ के आ गए वो बैठ के ज्ञान चर्चा करते ब्रह्म चर्चा करते मुझे बचपन से मरघट जाने का शौक रहा है कोई भी मरे तुम्हें हो ले तथा पीछे मगर मैं चकित यह बात देख के होता था कि उधर तो जल रहे हैं आदमी और लोग पीठ किए गप कर रहे हैं गपसप तरह तरह की कोई चर्चा कर रहा है फिल्म की जो गांव में लगी तुम कहोगे जरा आधारमिक किस्म की गपसप है और कोई दूसरा ब्रह्मचर्चा कर रहा है कह रहा है आत्मा अमर है आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती मगर मैं तुमसे कहता हूं दोनों गपशप सप है वो फिल्म वाला तो शायद थोड़ा कुछ सच भी कह रहा है उसने फिल्म देखी होगी मगर वो सज्जन जो ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं और आत्मा के अमरता की बात कर रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं ना आत्मा का पता है ना आत्मा की अमरता का पता है मगर मरघट पर बैठ के लोग ये बातें क्यों करते ये इसलिए करते हैं कि इनकी बातें करने में वो जो मौत घट गई है उसको भुलाने का उपाय उसका दंश न चुभे वो जो मर गए आदमी मर जाने दो उसकी याद बार बार न दिलाओ सामने लपटें उठ रही उसकी लपटों में कहीं खुद की लपट न दिखाई पड़ने लगे उसकी मौत में कहीं खुद की मौत याद न आ जाए अभी जिंदगी चलानी अभी दुकान करने भी बड़ा बच्चा हो रहा है अभी स्कूल बच्चे को पढ़ने भेजना है अभी अभी तो शादी की है अभी मृत्यु को हटाओ अभी आंख बंद रखो वो सारी चर्चा जो चलती मरघट पर वो मृत्यु से बचने का एक उपाय है और फिर दो चार दिन घर पे भी लोग चर्चा करेंगे आएंगे बैठेंगे बड़ी ब्रह्मचर्चा होती किसी के घर में कोई मर जाए कि फिर देखो लोग आते हैं कि आत्मा अमर है वो बड़ा पुण्य आत्मा था और स्वर्ग गया होगा इससे सांत्वना खोजते मगर ये दो चार दिन की बात है। फिर धंधे लपटाना प्राणी बिसर गया ओ इनाम निशानी ये दो चार दिन की बात है ये ज्ञान इत्यादि फिर धंधा है आखिर कब तक इसी में उलझे रहोगे ये तत्व चर्चा दो चार दिन ठीक है तुम क्या दिन भर पोथी पत्रा पढ़ते हो कैसे शिल्पी हो मूर्ति नहीं गढ़ते हो क्या कहते हो उपकरण नहीं मिलते है? फूलों पत्तों में जितने रंग खिलते हैं तिनकों तिनकों में जो मोती ढलते हैं चंदा ग्रह तारे ज्योति बीज बोते हैं उषा संध्या जिनमें जगते सोते हैं जिसका चटकीलापन चपला में ढलता जिसका मटमैलापन बाहर में पलता जो सोन जूही में चुप चुप फूल गया है जो चंपक अपनी गमक उडेल गया है चांदी के झूले में जो झूल गया है जो थिरकन बनकर बिखर गया लहरों में जो कसकन बन सिस्का सुने पहरों में जिससे गुलाब के गाल हुए शरमीले जिससे बेला की पलकों के दल गीले गेंदा के गुदगुद हाथ हो गए पीले रजनी के कसमस कंचुक ढीले ढीले वह सब समेट लो और अभी है बाकी बासी फूलों में भी सुगंध है साकी जो कुछ समेटते हो वह तो सपना है जो लुटा रहे हो वह केवल अपना है जब हाथ बिठा लोगे सौसो साचों में कंचन पिघलेगा जब सौसो आँचों में तब एक रेख का कहीं भराव भरेगा तब एक रूप का आकर्षण निखरेगा झपके से केवल एक बूंद छनती है सारे जीवन में एक मूर्ति बनती है जो अंतर का सब मैल गला जाती है युग के अरूप का रूप ढला जाती है जिसमें सारी साधना समा जाती है जो युग का इतिहास बना जाती है जिसमें स्वप्नों के रंग निखर जाते हैं कवि की छाती के दाग उभर आते कब तक किताबों में पढ़े रहोगे तुम क्या दिन भर पोती पत्थरा पढ़ते हो कैसे शिल्पी हो मूर्ति नहीं गढ़ते हो गढ़ो परमात्मा को अपने भीतर गढ़ो शास्त्रों में पढ़ने से सत्य नहीं मिलेगा अपने भीतर उघाड़ना होगा शब्दों की चर्चा को बहुत मूल्य मत देना ईश्वर के संबंध में कितना ही जान लो इससे ईश्वर नहीं जाना जाता और प्रेम के संबंध में कितना ही पढ़ लो इससे प्रेम का स्वाद नहीं मिलता है तुम क्या दिन भर पोती पत्थर पढ़ते हो कैसे शिल्पी हो मूर्ति नहीं गढ़ते हो यह जीवन एक अवसर है कि मूर्ति गढ़ी जा सके और इस जीवन की मूर्ति को गढ़ने की जो कला है जो गणित उसे समझ लेना जो कुछ समेटते हो वह तो सपना है जो लुटा रहे हो वह केवल अपना है अगर जानना हो प्रेम क्या है तो प्रेम लुटाओ तुम प्रेम जान लोगे और अगर जानना हो आनंद क्या है तो आनंद लुटाओ और तुम आनंद जान लोगे और अगर जानना हो परमात्मा क्या है तो परमात्मा लुटाओ और तुम परमात्मा जान लोगे जो कुछ समेटते हो वह तो सपना है जो लुटा रहे हो वह केवल अपना है लेकिन लोग यहां समेटने में लगे फिर मौसप छीन लेती कुछ लुटाओ भी कुछ बांटो भी कोई गीत कोई संगीत कोई नृत्य इस पृथ्वी को थोड़ा सुंदर करो ये जीवन का जो अवसर मिला है इससे कुछ सृजन करो मैं उसे ही सच्चा सन्यासी कहता हूं जो सृजनात्मक है मैं तुम्हारे सन्यासियों को सन्यासी नहीं कहता जो राख इत्यादि मल के धूनी रमा के बैठ गए काहिल अपाहिज अपंग उनसे एक गीत नहीं फूटा एक कली फूल नहीं बनी उनकी सारी तथाकथित साधना सिकुड़ने की है जबकि वास्तविक साधना होती फैलने की विस्तीर्ण होने की विस्तार पाओ इस सारे आकाश को भर दो अपने आनंद से गुनगुनाओ सारा अस्तित्व तुम्हारी गुनगुनाहट की प्रतीक्षा कर रहा है और मरने के पहले यह करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मौत आए और तुम अपना गीत गुनगुना ही ना पाओ मौत आ जाए तुम अपनी मूर्ति गढ़ ही ना पाओ मौत आ जाए और तुम खाली के खाली ऐसे दुर्दिन से बचना है फिर धंधे लपटाना प्राणी बिसर गया ओना निशानी सब भूल जाता चार दिन के बाद जो मर गया मर गया जिंदगी के हजार धंधे मरने वालों के लिए कौन बैठा कौन सोचता रहता खर्चऊ खाऊ दवा करू प्राणी खर्चऊ खाऊ दया करु प्राणी ऐसे बुढ़े बहुत अभिमानी इसी तरह लोग डूबते रहे दूसरे की मौत से भी कुछ सीखते नहीं वो अपनी पुरानी ही बातें दोहराए चले जाते हैं कि खाओ पियो मौज करो ये चार दिन की जिंदगी है कर लो मौज खा लो पी लो इस तरह के मूढ़तापूर्ण वक्तव्य न मालूम कितने लोगों को डुबा गए ऐसा ना हो कि तुम्हें भी डुबा जाए वन बजाता रहा बंस बट में बंसरी गूंजती चली गई मन में आशावरी कुंठा का जलबंदी अहम के सरोवर में तट पर बैठा विवेक लहर उठाता रहा फैक किरण कंकरी प्रज्ञा का रास्तलक, संयम के सखनों में ज्ञान कोष से कुबेर स्वर्ण लुटाता रहा भर भर के अंजुरी समय की चिकित्सा से वर्ण न कौन सा भरा अंतर पर विस्मृति का लेप लगाता रहा वह का धनवंतरी समय तो सभी घावों को भर देता है समय की चिकित्सा से वर्ण कौन सा वर्ण ना कौन सा भरा अंतर पर विस्मृति का लेप लगाता रहा वह का धन्वंतरी तो ये समय का चिकित्सक तो हर घाव को भर देता है इसके पहले कि घाव भरे घाव का उपयोग कर लेना कोई मर जाए प्रिजन चूकना मत अवसर उसकी मृत्यु को तुम सौभाग्य में परिणत कर ले सकते हो अभिशाप वरदान हो सकता है अगर जागो और अपनी मौत की तुम्हें प्रती होने लगे सतगुरु सबद सांच ए मानी और सदगुरुओं के वचनों में सत्य उन्हीं को दिखाई पड़ेगा जिन्हें पहले मृत्यु में सत्य दिखाई पड़ गया है कह दरिया करु भक्ति बखानी और वे ही भक्ति के शास्त्र को समझ सकेंगे जिन्हें मौत दिखाई पड़ गई उन्हें सदगुरु से पहचान कठिन नहीं होगी और जिनकी सदगुरु से पहचान हो गई उन्हें भक्ति का शास्त्र तत्क्षण समझ में आ जाएगा क्योंकि इस जगत में प्रेम के अतिरिक्त और सब मरण धर्मा है इस जगत में सिर्फ प्रेम अमृत है जिन्हें मृत्यु के पार जाना है प्रेम के सेतु से जाना होगा प्रेम सीढ़ी है मृत्यु से अमृत में ले जाने वाली मगर यह प्रेम की सीढ़ी कोई सदगुरु ही समझा सकता है ये प्रेम की कुंजी कोई सदगुरु ही दे सकता है सतगुरु सबद सांच एह मानी कह दरिया करु भगत बखानी भूल भरम यह मूल गंवावे ऐसन जन्म कहां फिर पावे मत चूको भ्रांतियों में मत जीवन के मूल को गमाओ पत्ते पत्तों में मत उलझे रहो जड़ को पकड़ो ऐसा जन्म फिर पता नहीं कब मिले और जन्म भी मिले तो सदुगुरु मिले या ना मिले सदुगुरु भी मिल जाए मौत की सघन प्रती हो न हो धन संपत्ति हाथी अरुरा सब पड़े रह जाएंगे मरण अंत संग जाए न तोरा कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं मातु पिता सुत बंधो नारी सब संबंधी यहीं छूट जाएंगे ई सब पावर तो ही बिसारी ये सब तुम्हें भूल भी जाएंगे ये याद भी ना करेंगे आखिर इन्हें और भी काम है जिंदगी तुम्हारी ही याद में बैठ के ना गुजारते रहेंगे इनकी आंखों से इन्हें कुछ और भी देखना है सिर्फ आंसुओं से ही भरे नहीं बैठे रहेंगे इन्हें अपनी जिंदगी जीनी इन्हें अपने भ्रम पालने इन्हें अपने सपने पूरे करने दरिया के अंतिम सूत्रों से कुछ निष्कर्ष ले लो पहला मृत्यु की प्रगाढ़ से प्रगाढ़ प्रती करो दूसरा मृत्यु की प्रगाढ़ प्रती हो तो सदगुरु से मिलना कठिन नहीं सदगुरु से मिलना हो जाए तो भागना मत मन भगाएगा मन समझाएगा कि चलो यहां यहां खतरा है मन को अपनी मौत दिखाई पड़ने लगेगी अहंकार हजार तर्क खोजेगा कि झुकना मत किसी के सामने क्यों झुकना किसी की शरण क्यों जाना और सदगुरु से तो उसी का संबंध जुड़ता है जो समर्पित हो जो समर्पित नहीं है सदगुरु से संबंध नहीं जुड़ता सदगुरु से संबंध जुड़ जाए इतने भर पर रुक मत जाना उसने जो कहा है उसे गुनना मनन करना निधि करना उसने जो प्रेम के सूत्र दिए उन्हें अपने जीवन का काव्य बनने देना तो क्रांति हो सकती महाक्रांति हो सकती तुम्हारे जीवन में भी निर्वाण का कमल खिल सकता है दरिया कहे सप्त निर्वाण आ है।